रोशन सितारे प्रेरित भारतीय वैज्ञानिक एक सौ भाग सेठी पोलियो पीड़ितों और पैर कटे मरीजों के लिए उपयुक्त कम कीमत वाले उपकरण चाहते थे कृत्रिम अंग बनाने के निकटतम केंद्र बहुत दूर पुणे या मुंबई में थे जहां केवल अमीर लोग ही जा सकते थे इसलिए ने अस्पताल के प्रांगण में ही विकलांगों के लिए कुछ स्थानीय उपकरण बनाने की सोची। स्थित सेना अंग केंद्र कृत्रिम पैर बनाता था जो बहुत भारी और कड़ा था और उसे जूते से ढंक रखना पड़ता था लोग मजबूरी में उसे खरीदते पर जल्द ही उसे चाक देते थे इसमें जूता सबसे बड़ी अड़चन था क्योंकि भारत में लोग खेतों, घरों और पूजा स्थलों पर नंगे पैर जाने के आदि होते हैं। यह विदेशी पैर महंगा होने के साथ साथ पानी और मिट्टी के संपर्क में आकर बहुत जल्दी खराब हो जाने वाला था उसमें एक और कमी थी, वह लचीला नहीं था। विदेशी पैर लगाकर ना तो में बैठा जा सकता था और ना ही पालथी मारकर बैठा जा सकता था सेठी को श्रीलंका में बने एक डिजाइन से प्रेरणा मिली उसमें कृत्रिम टांग को रबर से ढंका गया था इसे पहनकर आम किसान पानी से भरे धान के खेतों में काम कर सकता था ने एक स्थानीय कारीगर से गंधक डालकर कड़ा किए हुए रबर के एक कृत्रिम पैर का नमूना बनवाया शुरू का पैर भारी और कड़ा था पर धीरे धीरे उसमें सुधार करते हुए उसके खोल को हल्की स्पंज रबर से भरा गया बाद में एड़ी में रबर लगाया गया और पच्चे काट काटकर सभी दिशाओं में मुड़ सकने वाला एक जोड़ बनाया गया एक मरीज के भाई ने बाहरी रबर को बिल्कुल चमड़ी जैसा रंग दिया इस प्रकार बना पहला जयपुर फुट। जयपुर फुट को पहनकर किए गए प्रयोगों द्वारा उसके उपयुक्त कीमत और सहूलियत की पुष्टि हुई चलते समय जब चौड़ा तलवा जमीन को स्पर्श करता था तो पहनने वाले को सुरक्षा की अनुभूति होती थी रबर के बाहरी खोल के कारण यह कृत्रिम पैर टूट फूट से मुक्त था अगर उसकी उसकी जाती तो साइकिल के पंचर जैसे लगाकर मरामत की जा सकती थी 1917 में डॉक्टर सेठी ने जयपुर फुट पर पहला शोध पत्र लिखा उन्नीस चौहत्तर में उन्हें स्विट्जरलैंड में कृत्रिमा स्थापन शैल्य चिकित्सा पर हो रहे प्रथम विश्व सम्मेलन में मुख्य वक्ता के रूप में आमंत्रित किया गया 1975 में बिहार के एक पूर्व मरीज श्री अर्जुन अग्रवाल जो एक धनी किसान थे ने एक बड़ा अनुदान दिया जिससे अस्पताल में पांच मंजिला पुनर्वास केंद्र का निर्माण संभव हो पाया उसके बाद राज्य सरकार और निजी दाताओं ने भी अनुदान दिए